दानकों का जलता हुआ हृदय मैक्सिम गोर्की आवरण एवं रेखांकन रामबाबू अनुराग ट्रस्ट बहुत समय पहले एक जाति थी वह जिस जगह रहती थी उसके तीन और अगम में जंगल छाए थे और चौथी ओर घास के मैदान फैले थे इस जाति के लोग तगड़े बहादुर और खुश मिजाज थे लेकिन बुरे दिनों ने उन्हें आघेरा अन्य जातियों का वहां धावा हुआ और उन्होंने उनको जंगल की गहराइयों में खदेड़ दिया जंगल अंधकार में डूबा हुआ और दलदली था कारण था कि वह बहुत पुराना था और पेड़ों की शाखाए ऐसे कसकर एक दूसरे के साथ गुथी थी कि आकाश की शक्ल तक नजर नहीं आती थी और घनी हरियाली और घनी हरियाली को चीर कर दलदल तक पहुंचने में सूरज की किरणों की सारी शक्ति चूक जाती थी लेकिन जब वे उस पानी तक पहुंचती थी जो विशैली गंध तो लेकिन जब वे उस पानी तक पहुंचती थी तो विषैली गंध उठने लगती थी जिससे लोग मरने लगते थे तब उस जाति की स्त्रियों और बच्चे रोने पीटने लगे और पुरुष चिंता में घुलने घुलने लगे जंगल से निकल जाने के सिवा कोई चारा न रहा लेकिन बाहर निकलने के दो ही रास्ते थे एक पीछे की ओर जहां सशक्त और जानी दुश्मन थे दूसरा आगे की ओर जहां दैत्याकार पेड़ उनका रास्ता रोके खड़े थे जिनकी मजबूत शाखाएं एक दूसरे के साथ मजबूती से गुथी थी और जिनकी टेढ़ी मेढ़ी जड़े दलदली कीचड़ में बहुत गहरी चली गई थी ये पत्थर नुमा पेड़ दिन के दूसरे अंधेरे में निर्वाक और निशल खड़े रहते और रात को जब अलाव जलते तो लोगों के गिर्द अपना घेरा और भी कस लोग दिन रात अंधेरे की दीवारों में बंद रहते जो मानो उन्हें कुचलने की कसम खाए बैठी थी इस सबसे भी भयानक थी हवा जो पेड़ों की चोटियों पर से सनसनाती संसना, और फुफकारती हुई गुजरती और ऐसा मालूम होता मानो समूचा जंगल उन लोगों के लिए किसी भयंकर शोक गीत से गोज उठा हो वे एक बहादुर जाति के लोग थे और मृत्यु पर्यंत उन लोगों से लड़ते जिन्होंने उन्हें इसलिए वे, वे, तो वे दलदल की जहरीली गंथ और जंगल के घुटे घुटे शोर वाली लंबी रातों में बैठे हुए अपने भाग्य के बारे में सोचते रहते सोचते रहते थे वे सोच में डूबे बैठे होते आग के लपड़ों लपटों की परछाइयों परछाइयां उनके इर्द गिर्द मूक नृत्य में उछलती कूदती और उन सबको ऐसा लगता है कि निरी परछाइया ही नृत्य नहीं कर रही हैं, बल्कि जंगल और दलदल की प्रेतात्माएं अपनी विजय का उत्सव मना रही हैं। लोग ऐसे बैठे बैठे सोचते रहते मगर परेशान करने वाले विचार आदमी को जितना निचोड़ते हैं उतना और कोई चीज नहीं न श्रम लोग चिंता से दुबलाने लगे उनके हृदयों में भय उत्पन्न हुआ और उसने उनकी मजबूत बाहों को चकट लिया विशैली गंध के कारण मरे लोगों के सवों पर स्त्रियों का विलाप और भय से निशक्त हुए जीव, जीवितों पर उनका रोना कल्पना आतंक पैदा करता और इस तरह जंगल में कायरता पूर्ण शब्द भर बनाने लगे पहले धीमे और दबे दबे और फिर निरंतर अधिक खुलकर अंत में वे दुश्मन के पास जाकर उसे अपनी आजादी भेंट करने की सोचने लगे मृत्यु के भय ने उन्हें इतना डरा दिया था कि हर कोई गुलाम की भांति जीवन बिताने को तैयार हो गया था लेकिन तभी दान आया और उसने ही उन सबकी रक्षा की दान को उन्हीं में से एक सुंदर जवान था सुंदर लोग हमेशा सासी होते हैं और उसने अपने साथियों से कहा केवल सोचने से राह की चट्टाने नहीं हट जाती जो कुछ करते नहीं वे कुछ पाते नहीं सोच और परेशानी में हम अपनी शक्तियां क्यों बर्बाद कर रहे हैं उठो जंगल को चीरते हुए हम आगे बढ़ चले कहीं ना कहीं तो इसका अंत होगा ही हर चीज का अंत होता है चलो आगे बढ़े लोगों की आंखें उसकी ओर उठी और उन्होंने देखा कि वह उनमें सबसे श्रेष्ठ है क्योंकि उसकी आंखें शक्ति और जीवन से तमक रही थी हमारी अगवाई करो उन्होंने कहा और उसने उनकी अगवाई की और दान को उन्हें ले चला वे उत्साह से उसके साथ चले क्योंकि उसमें उनका विश्वास था रास्ता बड़ा बिकट था अंधेरा था कदम कदम पर दलदल और अपना सड़ दलदल अपना सड़ा हुआ लालची मुंह पाया था वह लोगों को निगल जाती थी और पेड़ मजबूत दीवारों की भांति राह रोक लेते थे उनकी शाखाएं कसकर एक दूसरे के साथ गुथी थी और सांपों की भांति हर तरफ फैली हुई थी उनकी जड़े हर कदम आगे बढ़ने के लिए उन्हें अपने रक्त और पसीने से कीमत चुकानी पड़ती देर तक वे चलते रहे जंगल अधिक घना होता गया और लोगों की शक्ति छीड़ पड़ती गई और तब वे दांतों के खिलाफ भुन, भुन भुनाने लगे कहने लगे कि वह नीरा लड़का और और अनुभवहीन है और जाने हमें कहां ले आया है लेकिन वह उनके आगे आगे चलता रहा उसके मन में किसी तरह की शंका और चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी लेकिन एक दिन तूफान ने जंगल को घेर लिया और पेड़ों में आतंकपूर्ण सनसनाहट दौड़ पड़ी और तब इतना घना अंधेरा छा गया कि लगता था जैसे वे तमाम रातें एक साथ वहां जमा हो गई हों जो जंगल के जन्म से लेकर अब तक बीती थी और वे छोटे छोटे लोग भीमा पेड़ों तथा तूफानी गरज के बीच चलते रहे वे चलते जाते भीमा पेड़ चर चराते भयंकर गीत से गाते और पेड़ों की फुनकियों के ऊपर बिजली चमकती क्षण भर के लिए एक ठंडी नीली रोशनी जंगल को जगमगा देती और फिर उतनी ही तेजी से गायब हो जाती लोगों के हृदय भय से काप उठते बिजली की ठंडी रोशनी में पेड़ जीते जागते मालूम होते अपनी गठीली लंबी बाहों को फैलाते और उन्हें कूद कर घना जाल बिछाते से बिछाते से ताकि ये लोग जो अंधकार की कैद से छूटने की कोशिश कर रहे थे उसमें फंसकर न रह जाएं उसमें फंसकर रह जाएं शाखाओं के घटा टोप में से भी कोई ठंडी काली और भयानक चीज उनकी ओर घूर रही थी बड़ा ही बेहड़ मार्ग था वह और लोग जो थक कर चूर हो गए थे हिम्मत हार बैठे लेकिन शर्म के मारे वे अपनी कमजोरी शर्म के मारे वे अपनी कमजोरी स्वीकार न करते और अपना गुस्सा तथा पर उतारते जो उनके आगे आगे चल रहा था, वे उस पर आरोप लगाते कि वह उनकी अगुवाई करने की योग्यता नहीं रखता तो ऐसी हालत थी वे रुक गए और उस कांपते हुए अंधेरे और जंगल की विजयोन्मत्त गरज के बीच थकान तथा गुस्से से बेहाल उन लोगों ने दानकों को भला बुरा कहना शुरू किया तुम कमीने और दुष्ट तुम्हें हमें इस मुसीबत में फंसाया है वे हो गया और चिल्लाकर बोला तुमने कहा हमारी अगुआई करो और मैंने तुम्हारी अगुवाई की मुझमें तुम्हारी अगुवाई करने की हिम्मत है और इसलिए मैंने इसका बीड़ा उठाया लेकिन तुम तुम अपनी मदद के लिए तुमने अपनी मदद के लिए क्या किया चलते ही रहे और अधिक लंबे रास्ते के लिए अपनी शक्ति सुरक्षित नहीं रख पाए भीड़ो के रेवड़ की भांति तुम केवल चलते ही रहे उसके इन शब्दों ने उन्हें और ज्यादा भड़का दिया हम तुम्हारी जान ले लेंगे तुम्हारी जान ले लेंगे वे चीख उठे जंगल गूंज रहा था गूंज रहा था उनकी चीखों की चीखों को प्रतिध्वनित कर रहा था बिजली अंधेरी की चिंदियां बिखेर रही थी चिंदियां बिखेर रही थी दानकों की नजर उन पर टिकी थी जिनके लिए उसने इतना कष्ट उठाया उठाया था और उसने देखा कि वे दरिंदे बने हुए हैं एक अच्छी खासी भीड़ उसे घेरी थी घेरे थी लेकिन उनके चेहरों पर सद्भावना का कोई चिन्ह नजर नहीं आ रहा था और उनसे किसी तरह की दया की उम्मीद नहीं की जा सकती थी तब उसके हृदय में गुस्से की एक आग सी दत्त की लेकिन लोगों के प्रति दया भाव ने उसे शांत कर दिया वो लोगों को चाहता था और उसे डर था कि उसके बिना वे नष्ट हो जाएंगे उन्हें बचाने और सुगम पर ले जाने की एक महती आकांक्षा की ज्योति उसके हृदय में जल उठी और इस महान ज्योति की तेज लपटे उसकी आंखों में नाचने लगी और यह देखकर लोगों ने सोचा कि वह आपे से बाहर हो गया है और इसी कारण उसकी आंखों में आग की प्रखर लौ थिरक रही है वे भेड़ियों की बातें चौकस हो गए इस आशंका से कि वह अब उन पर टूट पड़ेगा और उसके इर्द गिर्द और भी निकट आ गए ताकि उसको दबोच ले और मार डाले उसने उनके इस इरादे को भाप लिया जिससे उसके हृदय की ज्योति और भी प्रखर होगी क्योंकि उनके इस विचार ने उसका दिल उनके इस विचार से उसका दिल तड़प उठा था और जंगल अपना शोकपूर्ण गीत गाता जा रहा था बादल गरजते जा रहे थे और पानी जोर से बरसता जा रहा था लोगों के लिए मैं क्या करूं बाद सहसा उसने अपना वक्ष चीर डाला, अपने हृदय को नोचकर बाहर निकाला और उसे अपने सिर से ऊंचा उठा दिया और सूरज की भांति दमक रहा था उसका प्रकाश सूरज से भी ज्यादा तेज था जंगल की इस गरज जंगल की गरज शांत हो गई और इस मशाल का मानव जाति के प्रति महान प्रेम की इस मशाल का आलू फैल चला प्रकाश से अंधकार के पांव चिल्लाकर कहा और अपने जलते हुए हृदय को खूब ऊंचा उठाकर लोगों का पथ जगमगा मंत्र मुक्त से लोग उसके पीछे हो लिये तब जंगल एक बार फिर घुनगुनाने और अपनी फुनगियों के अचर से हिलने लगा लेकिन उसकी यह भुनभुनाहट दौड़ते हुए लोगों के पाओं की आवाज में खो गई लोग अब साहस और तेजी के साथ भागते हुए आगे बढ़ रहे थे जलते हुए हृदय का अद्भुत आलोक उन्हें अनुप्राणित कर रहा था लोग मरते तो अब भी थे लेकिन आशु और सिकवे शिकायत के बिना दान को सबसे आगे बढ़ा जा रहा था और उसका हृदय दहकता ही जा रहा था दहेकता ही जा रहा था सहसा जंगल ने उनके लिए रास्ता बना दिया रास्ता बना दिया और खुद पीछे रह गया मुख और घना और दान को तथा वे सभी लोग सूरज की धूप और बारिश से धुल हवा के सागर में हिलोरे लेने लगे तूफान अब उनके पीछे जंगल के ऊपर था जबकि हाँ चमक रही थी और नदी सोने की तरह चम का समय था और छिपते हुए सूरज की किरणों में नदी वैसी ही लाल लग रही थी जैसी लाल थी गर्म खून की वह धारा जो दानको की फटी छाती से बह रही थी वीर दानको ने अंत हीन स्थिति के विस्तार पर नजर डाली स्वाधीन धरती पर आनंद से छल छलाती नजर और गर्व से हंसा फिर जमीन पर गिरा और मर गया लोग तो खुशी में मस्त और आशा से थे, वे उसे मरते हुए नहीं कर उस गर्वीले हृदय को राउंड डाला चिंगारियों की एक फुहार से उसमें से निकली और वो बुझ गया यही वजह है कि स्थिति में तूफान के पहले नीली चिंगारियां दिखाई देती हैं अठारह सौ चौरानवे मैक्सिम गोर की अनुराग ट्रस्ट